देने रहने वाला जो आत्मा है वो सबका तो आत्मा एक ही है तो और जो भी क्षेत्र की भगवान कहते हैं वहाँ मेरा ही शुरू है तो देह रहने वाला आत्मा जो है ना अपने देहित क्या इस देह में रहने वाला पुरुष पर पर सबका आत्मा होने के कारण क्या स्वतंत्रता स्वतंत्र होने के इस रहने वाला इसका आत्मा होने के कारण और स्वतंत्र होने के कारण महान इस देह में रहने वाला सर पुरुष सबका आत्मा होने के कारण और स्वतंत्र होने के कारण महान है कहा ईश्वर है इसलिए महेश्वर कहा है महान है ईश्वर इसलिए महेश्वर कहा जाता है और परमात्मा देखेंगे ये जो बाई पेज पर था ना प्रथम अनुच्छेद में अथवा डेटा का डेट एक्सुअारा दृष्टारा है यहाँ पर दृष्टापिज को बताया था डेट मंदिर पूर्व में आरोपी दृष्टा को बताया था ना तो उनको क्या है कि अविद्या के द्वारा आरोप करके उनको दृष्टा समझा जा जाता जा है और अविद्या के द्वारा आरोप करके उनको वास्ता समझा जाता है बुद्धि तो, तो अब देना कि आरोपित कहाँ से कहाँ तक है देह से लेकर बुद्धि तक है ना देकर बुद्धिद अब लगाइए यहाँ पाठ चल रहा है परमात्मा देह आदि नाम बुद्धंता नाम प्रत्येक आत्म कल्पिता नाम अविद्या परम आत्मा दृष्टि का लक्षण लगाइए अविद्यात्मा स्वयं कल्पिता नाम अविद्या के द्वारा अंतर रूप से कल्पित अविद्या के द्वारा प्रत्येक तो आत्मा का होता है अंतर आत्मा अविद्या के द्वारा अंतर रूप से कल्पित है कौन कल्पित है वे ऐसी लेकर के बुद्धि करो बुद्धि ये प्रत्येक आत्मा रूप से कल्पित है और जो जो आत्मा है ना वो तो प्रत्येक आत्मा है ही कंपन वो कल्पित है क्या हाँ जैसे गज्जु जो है ना कि सर्क रूप से कल्पना होती है ना सर्पतियों लज्जु कल्पित होती है रज्जु में किसकी कल्पना होती है सर्कना तो वहाँ पर कल्पना है ना रज्जू रूप से तो नहीं है ना रज्जु तो वास्तविक है कल लगाएंगे अविद्या के द्वारा अंतर रूप से कल्पित व्य आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंत का आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंत का परम आत्मा है इसलिए परमात्मा कहता अविद्या के द्वारा प्रत्येक आत्मा रूप से कल्पित व्यय आदि से लेकर के बुद्धि पर्यंत का परमात्मा आत्मा। इसलिए क्या कहलाता पर है परमात्मा तो परमात्मा किन रूप है उपद्रष्टित्वी लक्षणा उपद्रष्टित्वी रूप परमात्मा किन रूप है उपद्रष्टित्वादी रूप परमात्मा है जैसे उपदृष्टा और क्या है अनुमंत्र आदि से अनुमत भरत भोत मेंगे उसने दे आदि से लेकर बुद्धि पर्यत का उपदृष्टित्वादी रूप परमात्मा है इसलिए क्या कहलाता है परम आदि लक्षणों तो तो वाला या उप्रस्तित धर्मो वाला भी कह सकते हैं उप्रस्तित्वी लक्षणों वाला या धर्मो वाला, दीक्ष वाला दीक्ष परमात्मा कहनाता है परमात्मा है ना करम कर्त है वाला। तो परम कर क्या है उप लक्षण वाला परम कर्थ है लक्षण वाला परम कर्ता है क्या अंता परमात्मा इसी अनेक शब्द कंट्रोतो में तो परमात्मा का परमात्मा, परमात्मा अंतर व्यापक <khake> परमात्मा अंदर है इस शब्द के द्वारा भी कहा गया है तो में भी, वह परमात्मा अंदर है इस शब्द के द्वारा भी कहा गया है अन्य ईशा कर ये उसका है न और श्रुति में अक्सुअा तो परमात्मा इस पंध वाला द्वारा कहा गया है ये गीता में है ना ये क्या चाप उगता है ना परमात्मा चाप उगता कहा गया तो कहते हैं कहा है। था अब देखना असो असो पर चलिए आत्मा कु तो रहता है असो पर लग गया आत्मा कहा रहता है तो असमीम गृह इस दिन में रहने है इस दिन में रहने असिम गहे पुरा इस दिन में रहने पर पुरुष इस दाला पर अव्यक्त वैसे अव्यक्त कर तो होता है प्रकृति क्या होता है प्रकृति होता है पर यहाँ पर अहंकार व्यक्त है तो अहंकार की अपेक्षा अव्यक्त क्यों है म वैसे मूल प्रकृति प्रकृति अव्यक्त ही है है वो प्रत्या होता है कारण होता है मूल प्रकृति सबके कारण है जो अव्यक्त है लेकिन अहंकार आदि की कि अपेक्षा किसे कह सकते हैं महाली तो थी बुद्धि बेचस्तुनो बुद्ध आत्मियों के बाद आत्मा कहा गया है ना यही कहना है अभ्य कहते हैं इसलिए ये रहने वाला बुद्धि से सर्व पुरुष उत्तम पुरुष परमात्मा की जाहिरता इसी जो अक्षवाणा उत्तम पुरुष किन्तु किंतु उत्तम पुरुष तो अन्ध है किससे अन्य छत से किंतु उत्तम पुरुष को सर्व अक्षर से अन्य है परमात्मा इसकी उदाहरता तथा तो परमात्मा इस नाम से भी कहा जाता है इस प्रकार जो कहा जाने वाला है इस प्रकार जो आगे कहा जाने वाला है ठीक है तो जो इसमें भी रहता है उतना उत्तम पुरुष श्रोन्य जो अभ्य वो उत्तम पुरुष श्रोन्य परमात्मा की उदाहरता इस प्रकार जो आगे कहा जाने वाला है क्षेत्री की उपन्यसता तथा क्षेत्रजम चापि मामवृद्धि इस प्रकार पूर्व में कहा गया पूर्व में किस प्रकार कहा गया क्षेत्र इस प्रकार पूर्व में कहा गया और वृक्षमाण इन शब्दों से है उत्तम पुरुष श्रोन परमात्माय की उदाहरता व्याख्या उस पर निचार और व्याख्या करके हमने प्रसंग का समापन कर दिया मतलब ये समझो प्रतःषत्म इस प्रसन्न की लड़ा वक्माण है क्षेत्र अभिमान मामविद्धि इसके द्वारा कहा गया ठीक है और हमने व्याख्या करके समाप्त कर दिया इस प्रसंग को कौन सा है न इसकी व्याख्या करके किसकी क्षेत्र मामविद्धि वो प्रसंग चल रहा है ना क्षेत्री व्याख्या करके हमने उसका समापन कर दिया ध्यान देना हमने अव्यक्त से क्या बोला है बुद्धि लेने को कहा है ना प्रकाश टीका ने अव्यक्त से बुद्धि ली गई है इसने यह ध्यान रखा है टीकाकार ने देश चकुर है ना देखु मन और बुद्धि से पर है ना तो इसलिए अभ्यक्तिकार से क्या किया उसने बुद्धि वो अपेक्षिक ऑब्जेक्ट है अहंकार अधिक अपेक्षा अपेक्षिक ऑब्जेक्ट है लेकिन जो जो भाषाकार भगवान जो कह रहे है न कि उत्तम पुस्तक इसके द्वारा आगे कहा जाने वाला है तो उत्तम किसको कहा गया है माया अविद्या को अभ्यपुट जो मूल त्रिपुटी अविद्या है ना उसको क्या कहा दिया है अच्छा तो उसको ध्यान में रखते हैं रेडी उसको ध्यान में रखते है ना उत्तम पुस्तक वन्य तो अभ्यर्थ द्वारा मूल त्रिकी भी रख सकती है न के उसको में लिया, तो लिया। क्षण आत्मानम एवं इस प्रकार यथो के लक्षण वाले उस आत्मा को एवं यथोक् लक्षणम तम आत्मानम इस प्रकार यथो के लक्षण वाले उस आत्मा को देखो गुण सह वर्तमी नूय अभी जायसे लगाइए या या एवं पुरुषम यह एवं पुरुषम चार गुणा प्रकृति व्यक्ति वर्तमान अभिजानी यह एवं पुरुषम चार गुण सा प्रकृति व्यक्ति यह जो इस प्रकार जैसा वर्णन किया गया है उप्रेष्ठ मंत्रा भरता भोक्ता ऐसा पुरुष का वर्णन किया है महाव्यापारी अहंकारों जैसा फिर वर्णन किया है का यह एवं जो व्यक्ति इस प्रकार गुणा की पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जानता है गुण का जो इस प्रकार पुरुष को तथा गुणों के साथ विकारों के साथ प्रकृति को जानता है क्या सर्वथा वर्तमान आपकी वह सब प्रकार से वर्तमान होने लगी और जानता है ठीक ठीक है प्रकृति को जानता है पुरुष को जानता है प्रकृति कैसी है मिथ्या है बिनाती है और अतीत अतिथे जो कुरु सब दुष्टान बनता है ऐसा नहीं जानता है सर्वथा वर्तमान आप ही सब प्रकार से रहने पर भी सब प्रकार से रहने मतलब चाहे तो वो भजन करे चाहे घूमे गुरु जी करे ऐसा मतलब है वह सब प्रकार से रहने पर ना भी भूलिया न बिजाय उत्पन्न नहीं होता विकास से रहने पर भी पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता है ऐसा मतलब है ना तो रहता नहीं नहीं है इतना जो ये वृत्ति का सहजाना युदा है यहाँ पर थोड़ा पात्र जीता प्रेस जीता है साक्षात के आगे अयम है ना उसमें कैलाश में है ना क्या है वहाँ पर साक्षात अहम वो कैलाश वाले गीता निकल करते हैं उसकी निकल करतेम अयम क्या इस छापने के लिए यही पुस्तक देती होगी गीता परीक्षा मिले साक्षात गारे क्या बात है आत्महे का यथो प्रकार प्रकार से जैसा बताया गया है ना वो का जो यथोक प्रकार से पुरुष को ऐसे साक्षात आत्महावे अयम अहम लगाइए साक्षात्कार यहाँ पर अप्रोक्ष्म अपर अपर त्मभावेन कहते आत्मा रूप से आत्मा रूप से या मैं हूँ आत्मा आत्मा रूप से यह मैं हूँ इस प्रकार साक्षात पुरुष को जानता है साक्षात करते क्या है अपरो से यह मैं हूँ इस प्रकार अपरोक्ष को जानता है इस प्रकार जानता है से जानता है और कैसे आत्मावीन आत्मभाव से जानता है ना मतलब आत्मावीन कैसे आत्म या अभिन्न आत्म रूप से या अभिन्न रूप से यह हमें हूँ अभिन्न रूप से या मैं हूँ इस प्रकार अपरोक्षी आत्मा को जानता है अपरोक्ष आत्मा को जानता है बिल्कुल प्रत्यक्षी जानने की बात कही गई है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो तो सुना उस नहीं होता है नक्ष इसी प्रकृति क्या एवं कर संबंध प्रकृति के साथ भी है इससे अविद्यालक्षणाम अविद्या अब यहाँ पर देखेंगे गुण ही गुण ही करते स्वाधिकारे ही सह अपने विकारों के साथ विकार करते महदाधिकारियों के साथ अब देखेंगे ये प्रकृति जो होती है ना ये अविद्या जो है अविद्या प्रकृति है ज्ञान होने पर रहती है अविद्या तो वहाँ पर निवर्तिका लिखा है ना निवर्सिका करते निवृत होने वाली किसके द्वारा निवृत्त होने वाली को तो विद्या लिखा है ना आगे विद्या लिखाए विद्या लिखा किस तो तो मापी ने गीता नए संस्थानों में विद्या हो गया है तो हम विद्या ही पाठ चाहिए अच्छा तो निवर्स काम करते है विद्यान पाठ निशिक निवृत्त होने वाली से आपादिक विद्या की ब्रह्म विद्या के द्वारा या ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा विद्या है ना ब्रह्म विद्या विद्यालय साक्षात्ता के द्वारा अभाव को प्राप्त होने वाली है ब्रह्म विद्या के द्वारा अभाव को प्राप्त होने वाली कौन ये अविद्या क्यूँकी ज्ञान के द्वारा क्या होता है कार्क्या हो जाता है विकार करते कार्य ब्रह्म विद्या के द्वारा क्या होता है कार्य सहित अभिज्ञा के द्वारा अभाव को प्राप्त mm. होने वाली वाली नष्ट होने वाली द्वारा पंक्ति को लगाएंगे जो इस प्रकार पुरुष को जानता है अब यहाँ पर ऐसा करेंगे तथा यथोक् जो थोड़ा क्रम बैठा लेंगे पदों का यथोक् प्रकृति कैसी प्रकृति यथोक् प्रकृति अविद्या अविद्या ऐसे लगाइएगा क्रम बैठेगा शब्दों का न्यूतिकांतर्क है अभाव आपादितम निम आपादितम की ब्रह्म विद्या के द्वारा अभाव को प्राप्त होने वाली या ब्रह्म विद्या के द्वारा नष्ट होने वाली ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्त होने वाली अपने कार्यो के साथ अविद्या जाने वाली ठीक है मतलब यथोक् ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत होने वाली अपने कार्यों के साथ यथोक् रूप प्रकृति को जानता है। अब ये जो है ना यहाँ पर प्रकृति है ना तो जैसा वहाँ भूतानी अहंकारों बताया है ना और तो भक्तकार में व्याख्यान किया ना की कि ये अनादि है अनिर्वचनीय है सभी अनर्थों की हेतु है अनादि है अनिर्वचनीय है और सभी अनर्थों की हेतु है इस प्रकार तो अब ध्यान देना तो जो ज्ञान का ऐसा सर्वथा वर्तमान आदि कार भी तो, तो सर्वथा है ना तो चाहे वो स्नान आदि को छोड़ करके स्नान आदि कम रिहाय बालो ध्यान को आदिवत करके बच्चे और उन्मत्त की तरह भी यदि बना रहे ज्ञान यदि हो गया है तो चाहे वो स्नान करे ऐसा करे स्नान आदि कम रिहाय बालो बालो उन्द आदिवत बच्चे अथवा तो उन्मत्त आदि की तरह रहने पर भी उत्पन्न तो विज्ञान तो हो गया है। और उत्पन्न नहीं होता हम क्या शरीर जिस शरीर से विद्या है ना उस शरीर को भी विद्वत दे दिया है ना इसके तो विद्वान लेना है ना यानी विद्वत शरीर के नाश होने पर इस विद्वत शरीर के नाश होने पर देहतराये न अभिज से देहांतराये न अभिजा से अर्थ है न उत्पद्य है देहांतर दे के लिए उत्पन्न नहीं होता है देहांतराय ना अभिजाय से कर उत्पद्य इस दिखोत शरीर के होने पर पुनः उत्पन्न नहीं होता है अर्थात अंतर को भ्रमण नहीं करता यह न अभिजाय कर न उत्पद्य के न अभिजाय से करते न उत्पद्य और देहांतराय न अभिजाय से हो गया देहांतर न देना देना क्या थोड़ा दे सब प्रकार से रहने पर भी इस दिग्वत शरीर का विनाश होने पर देर को ग्रहण नहीं करता है अन्य देह को ग्रहण नहीं करता है मुक्त हो, हो जाता है ऐसा भी है। है। अब ध्यान देना तो यहाँ पर क्या है कि सर्वथा वर्तमाना अभी ना मतलब इतना ध्यान आदि को तो छोड़ करके कोई बच्चे उन्नत निशा बना रहे उन्नतम रहता है ना वो तो लोग समझते हैं खाने की ध्यान नहीं रहता है लेकिन जो मर्यादा के अनुसार चल रहा है समय पर स्नान करता है ध्यान करता है तो उसकी मुक्ति में कोई धनह है तो जब सर्वधा तो वर्तमानों की ना क्या वही जाते हैं तो जो मर्यादा में वर्तमान है उसके तो पुनर्जन्म के अभाव में कोई झंदेह नहीं है वही वैसे नहीं वर्तमान अभी है ना अपनी शब्दा इसी अभिप्राय अपने शब्द से यह अभिप्राय अपनी शब्द है यह अभिप्राय करता है क्या स्व्यस्था ना जाए ऐसी वक्तव्य हूँ कि अपनी मर्यादा में इस व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता है इस विषय में क्या है ना अपनी मर्यादा में इस व्यक्ति अपने धर्म में सगर्व स्थित व्यक्ति स्वस्था है ना स्वगर्व में इस व्यक्ति उत्पन्न नहीं होता है इसमें क्या कहना स्वताक्षर क्या होगा मर्यादा में स्थित है वो नहीं होता इसमें क्या कहना स्वताक्षर क्या है की उसकी भूत महिमा है वो निश्चित रूप से उत्पन्न नहीं होगा ठीक है महिमा बता दी तात्पर्य ननु से जो है ना संख्या हुई तो देख लेना अब ध्यान देना अग्नि जलने के बाद में अग्नि जला दो अग्नि जलने के बाद में होंगे वहाँ पर वो सब जल लेंगे अग्नि जलाने के पहले जो कास्ट होंगे वो हुँ। अग्नि जला दिया आपने तो उस समय जो काष्ट आयेंगे सब जल जायेंगे और अग्नि की उत्पत्ति के पहले जो दो से कांगे उनको चलना तो जरूरी नहीं है तो ऐसी शंका की जा रही है कि ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात तो पुनर्जन्म का अभाव होना उचित है लेकिन ज्ञान उत्पत्ति से पहले जिन कर्मों को किया गया है वो तो बीना भोगी नि होंगे ऐसी चंका की जा रही है लगाइए ननु ये ननु सब्द शंका का जो है यद्य की ज्ञान ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात पुनर्जन्म का अभाव कहा गया है पुनर्जन्म का अभाव सब कहा है ज्ञान उत्पत्ति क्यूँकि जो व्यक्ति है न एवं व्यक्ति तो ज्ञान ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात कहा गया है ना भूले भी जाए थे यद्यपि ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात पुनर्जन्न का भाव कहा गया है तथा ज्ञानोत्पत्ति प्राप्त कृषा नाम च उत्तर काल नाम कर्म नाम तथा फिर भी ज्ञानोत्पत्ति प्राप्त नाम ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व में किए गए ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व में किए गए वही जन्म के लिए ले लेकर व्यक्ति स्वभाव सु कर्म करता ही रहता है तो ज्ञान उत्पत्ति के पूर्व में दिए गए के ज्ञानोत्पत्ति नाम अच्छा क्या उत्तर काल भाव विनाम कर्म नाम और ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में होने वाले कर्मों का ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में होने वाले कर्मों का दो प्रकार के कर्म हुए ना ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व में किए गए कर्म और के उत्तर काल में किए गए कर्मों का इच्छा है ना आगे अतिक्रांत अतिक्रांता अनेक जन्म यानी अनेक जन्म मतलब भी पूर्व से अनेक जन्मो में जिये दो गए पहले तो जो बातें कही गयी वो वर्तमान जन्म को लेकर कही गई ना अब अतिक्रांत मतलब अतीत के अतीत के अनेक जन्मों में किये गए यानी जो कर्मो गए तीन प्रकार के तरह हो गए यानी कर यानी कर्माणी तेसा तो फलम अरस्टवा तेसा नासा ना युक्त है फल को दिए बिना उन सब का नाच मानना उचित तीन में कौन ना ज्ञान में किए गए और दूसरे और तीसरेन्मो में किए गए पूर्व के अनेक जन्मों में किए गए प्रारंभ हो गए अब देखेंगे तो अब क्या आएगी फल फल को दिए बिना नाता ना युक्ता उनका नाप होना उचित नहीं है उनका नाप होना उचित नहीं।, नहीं है तीन प्रकार के ना इसी ही पीड़ जन्मानी थी नाप होना उचित नहीं है इसी पीड़ जन्मानी इसलिए तीन दिन होने चाहिए ग्रामिंग कितने दिन होना चाहिए ये पूर्व पक्षी चल रहा है अच्छा पूर्व पक्ष अभी चल ही रहा है पूर्व पक्ष और बताता है आप लगाएंगे हम जिस क्रम से बोल रहे हैं पहले उस क्रम से देख लो फिर हम दूसरे तरीके से भी बताने तरिक का प्रयास करेंगे ऐसा देखना कर्मणां विशेषा और अभी देखो सामान्य रूप को तो फिर दोबारा और बताएंगे न चमिला विशेषा न अवगम्य से और कर्मों में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है कार के कर्मों पर कहे गए ना तो कर्म तो करनी हमने क्या भेद जा सकता है क्या कर्म नाम विशेषा ना कर तो कर्मों में भेद नहीं जाते हम पर आइए इसलिए उन कर्मों में भेद जाते नहीं होता क्या कर्म नाम भेदा न अवगम्य और कर्मों में भेद जात नहीं होता इसलिए यथा फले प्रवृता नाम आर जन्म नाम कर है की फल देने के लिए प्रवृत्त हुए फल देने के लिए प्रवृत्त हुए कौन से कर्म जिन कर्मों ने फल देना आरंभ कर दिया है फले का फल देने में प्रवृत्त हुए आरब्ध जन्म नाम कर्मणाम आरब्ध जन्म नाम कर्म नाम आरब्ध जन्म नाम का अर्थ हो गया की वर्तमान जन्म की आरम्भ आरम्भ हुआ जन्म क्या वर्तमान जन्म के आरम्भक वर्तमान जन्म के आरंभ कर्मों का वर्तमान जन्म के आरम्भक कर्मों का लगाइए अब देखेंगे फले प्रवृत्ता फल लेने के लिए प्रवृत्त हुए वर्तमान जन्म के आरंभ कर्मों का यथा है ना यथा ना यथा यथा ज्ञाना नाशा ज्ञानात नाशा का अभ्यास करेंगे जैसे ज्ञान से नाश होता है ज्ञान से नाश ध्यान देना कि ज्ञान से प्रारब्ध नाश होता है क्या तो प्रारब्ध कर्म कौन है जिन कर्मों ने फल लेने को प्रभृत हुए हैं जो कर्म फल लेने के लिए प्रवृत्त हो गए हैं वे कर्म कहते हैं वर्तमान जन्म के आरंभ कर्म है तो जो वर्तमान जन्म के आरंभ कर्मे है वही तो प्रारब्ध कर्म है उनका ज्ञान से नाश होता है क्या दोबारा पंक्ति लगाने गई फले प्रवृत्ता नाम फल देने के लिए प्रवृत्त हुए की वर्तमान जन्म के आरम्भ प्रारब्ध कर्म का वर्तमान जन्म के आरम्भ कर्म का ज्ञाना न करना है, ज्ञान ना है ना कि से नाश नहीं होता ज्ञान से नाथ जैसे फल रहने के लिए वर्तमान जन्म के आरम्भ कर्मों का जैसे ज्ञान से नाथ यथा है ना की जैसे ज्ञान से नाश नहीं होता है यथा कारण फिर तथा करना पड़ेगा उसी प्रकार अन्य कर्म अन्य कर्म का अन्य कर्मों का बिना फल दिए नाश होना उचित नहीं है भी कर होता है कि बिना फल दिए कर्मों का नाश बिना फल दिए कर्मों का हाँ अवस्थ्य सुबह किए हुए सुबह शुभ कर्म अवस्थी भोगने पड़ते हैं तो किए वे तो क्या है कि फिर विप्रनाश का क्या सुबह कि बिना फल दिए हुए कर्मों का उसी प्रकार बिना फल दिए हुए कर्मों का नाश मानना उचित नहीं है दोबारा लगाएंगे। तो हत्या कर और कर्मणाम विशेषा न और कर्मों में के नहीं होता है इसलिए फल देने में फिर भी वर्तमान जन्म के आरंभ कर्मों का यथा जैसे ध्यान से नाक नहीं होता है उसी प्रकार अन्य कर्मों को भी फल दिए बिना नष्ट होना उचित नहीं प्रतिवादी अन्य कर्म अन्य कर्मो को भी फल दिया बिना नष्ट होना उचित नहीं अन्य कर्मों का भी फल दिया बिना नाश होना उचित बात है तो अन्य कर्म कौन कौन हो गए ये ज्ञान के पूर्व में किए गए और ज्ञानोत्पत्ति के उस प्रकार किए गए अति प्रांत जन्म प्रतानी को तो ये प्रारब्ध हो गया वर्तमान जन्म प्रारंभि लगी सुनने समझ में आपको अच्छा जी तो प्रारब्ध का नाश तो तो उनका भी नाश नहीं होना चाहिए जैसा लिखा है वैसा थोड़ा अर्थ लगा देगा इतना ऐसा लिखा इसी इसे जन्म इसलिए तीन जन्मों में ही चाहिए इसमें हेतु हो जाएगा कि ही है ना नी क्यूँकी बिना फल दिए कर्मों का नाश होना उचित नहीं है ही नहीं क्योंकि बिना फल दिए कर्मों का नाश होना उचित नहीं है यथा फले प्रता नाम की फल लेने में फिर भी हुए वर्तमान जन्म के आरम्भ प्रारंभ कर्मो का यथा जैसे ज्ञान से नाश नहीं होता है ज्ञान से नाश नहीं तो वहाँ पर ही है ना जनमानी क्यूँ ही कर दे क्यूँ की फिर को कैसे लेंगे कर दे क्यूँ की जनमानी क्यूँ है ना ही कर दे क्यूँ की फल लेने में प्रवृत्त हुए वर्तमान जन्म के आरंभ प्रारब्ध कर्म का जैसे ज्ञान से नाश नहीं होता है उसी प्रकार अन्य कर्मों को का भी फल दिए बिना नाश होना उचित अन्य कर्मों का भी फल दिए बिना नाश होना उचित और कर्मों में कोई भेद या से तो थे तो थे थे। लग जाएगा अब देखना का कारण तीन प्रकार कर्माणी तीनों प्रकार के भी विकर्म तीन प्रकार अपिक इस कारण तीनों प्रकार के विकर्म तीन जन्मों को आरंभ करेंगे या तीन जन्मों को भी तीन प्रकार के कर्म हुए ना तीन जन्मानी तीन चेंग, जन्म होंगे कैसे होंगे तो बता दिया कारण ऐसी तीन प्रकार के कर्म तीन प्रकार के भी कर्म तीन प्रकार के भी कर्म तीन जन्मों का आरंभ करेंगे अच्छा ऐसा लगाना कर्म तीन प्रकार के होने फिर भी जन्मों को आरम्भ करेंगे सन्नता वर्वाणी अथवा सभी करो मिलकर के एक जन्म को आरंभ आरेंगे पहले तीन क्या बताया तीन कर्म अलग अलग तीन जन्मों को आरंभ करेंगे वह सर्वाणी संगठतानी अथवा सभी करो मिलकर के एक जन्म को आरंभ करेंगे मतलब एक जन्म को देंगे तीन जन्म अथवा एक जन्म ऐसा बताया गया अब ध्यान देना यदि ऐसा न माना जाए तो क्या होगा इसके अथवा जो जो कर्म है ना बिना फल नष्ट हो जाए बिना फल दिए हुए यदि नष्ट हो जाए तो कर्मों के कर्म कर्मों के फल जनकता में किसी का विश्वास नहीं ना कर्मों के फल जनकता तुम्हें किसी का विश्वास है अन्यथा मतलब यदि ऐसा ना माना जाए तो कृषि विनाश कि मतलब फल भी ये बिना कर्मों का नाश होने पर कृत विनाश कर्त होता है किए हुए कर्मों का नाश होने पर तो फल दिए बिना लेना अन्यथा फल दिए बिना कर्मो का नाश होने पर सर्वत्र अविश्वास का प्रसंग होगा सर्वत्र कार होगा यहाँ पर प्रारब्ध कर्मों में भी प्रारब्ध कर्मों में भी अविश्वास का प्रसंग होगा प्रारब्ध ऐसा तो प्रार्भ प्रारब्ध कर्मों में भी प्रारब्ध कर्मों के विषय में भी प्रारब्ध कर्मों में भी हर जनता के अविश्वास का प्रसंग होगा दोबारा लगाना क्या बताया फलिए बिना कर्मों का विनाश होने पर सर्वत्र कर रहे सभी में या तो प्रारब्ब कर्म में भी कर्मों की फल जनकता में अविश्वास का पसंद होगा प्रारब्ध कर्म के विषय में भी फल जनकता के विषय में अविश्वास को प्रसन्न होगा सभी सभी हैं कि सभी कर्मों में इस सभी कर्मों में फल जनकता को लेकर अविश्वास का पसंद होगा लगेगी अन्यथा बिना फल दिए कर्मों का नाश होने पर सभी कर्मों में सभी कर्मों में फल जनकता के विषय में अविश्वास का प्रसंग होगा सभी कर्मों में फल जनकता के विषय में अविश्वास का प्रसंग होगा लगभग क्या शास्त्र आना सत्य और ऐसा होने पर इस ऐसा होने पर इस तो शास्त्रों की व्यर्थता का प्रसंग होगा कैसा शास्त्र क्या बताते हैं कि कर्म में जन्म कर्म में जन्मांतर के आरम्भ होते हैं कर्म होने से नूतन जन्म होता है ये कौन बताता है तो कर्म से जन्म बताने वाले शास्त्रों की अनसत्ता का, का प्रसंग होगा और कर्मों से जन्म बताने वाले शास्त्रों की अनसत्ता का प्रसंग होगा इसी अटातर इस कारण से एकदम अधिकतम उत्तम अनुचित कहा यह ये तो इस कारण या अंकित कहा है क्या नाजा भी से ये कैसा कथन हुआ अंतिम कथन होगा है ना कि जब वो कर्म है तो जन्म को उत्पन्न नहीं करेंगे कर्म का कारण जन्म होगा ही चाहे तीन जन्म हो अथवा एक जन्म हो और यदि ऐसा न माना जाए कि बिना फल कर्म हो जाते हैं तो सभी कर्मों में फल जनता के विषय में विश्वास का प्रसंग होगा और कर्मों से जन्म मिलता है ऐसा बताने वाले शासनों की ना का होगा इतना पूर्व पक्ष हुआ अब सिद्धांति या का अस्था रहना सिद्धांति परमाणु को उपस्थापित करता है अपने पक्ष के समर्थन में छीन के कर्मणी परावर है उस परमात्मा का साक्षात्कार होने पर अस्त इस ज्ञानी के कर्माणी छीय से सर्वा कर्माणी छियन के कर्म हो जाते हैं सभी कर्मस्त हो जाते हैं अच्छा जी कितने कर्म नष्ट हो जाते हैं सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं सभी मतलब किए प्रारब्ध को छोड़ करके दो प्रकार के नष्ट होते हैं प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा और प्रारब्ध इसी शरीर का माना जाता है तो है ना और अन्य दो प्रकार के परम हो जाते हैं प्रारब्ध इसी शरीर का भोग का नष्ट हो जाएगा होगा ब्रमती की ब्रम हो जाने वाला ब्रह्मी हो जाता है अच्छा आगे उसका अर्थ है सूरी सूची का उसको मोक्ष प्राप्ति में तस्तक ही देर है जब तक की इस शरीर ऐसी छूट नहीं जाता है यानी कि वो मोक्ष प्राप्ति में ज्ञानी की विदय मुक्ति में उतना ही जिलम्ब है जब तक ये शरीर ऐसी मुक्ति ही है आगे का जब नहीं है बताया इसी करवाणी प्रदूषण ऐसी बीच में भाई झाड़ू झाड़ू होता है ना उसको झाड़ू समझते हो चलो फुल वाली होगी, हो गई वाली हो गई नहीं रहता है कुछ के बीच में जो होता है ना उसको सीख हैं ऊपर रुई लगी रहती है रुई जैसा होता है ना धूल हुआ, कि मतलब ये सीख से अग्र भाग में लगी हुई धूल सीख से अग्रभाग में लगी हुई रुई ये जंगल में घूम होता है खुश होता है बीच में बीच में जो होता है उसको तो सीख करते है उसके ऊपर होती है तो जैसे जैसे सिंह के भाग में लगी हुई हुई शीघ्र जल जाती है इसी का तू समय जैसे सिंह के भाग में लगी हुई हुई शीघ्र जल जाती है इसी प्रकार ज्ञानी के सभी में ज्ञान से शीघ्र नष्ट हो जाती है कटिया भाग में लगी हुई गुज के समान ज्ञानी के सभी कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं इत्यादि सूची सचे इत्यादि सैकड़ों श्रुक्तियों के द्वारा सरोकर्म रहा उगता है इत्यादि सैकड़ों के द्वारा ज्ञानी के सभी कर्मो का नष्ट कहा जाता है क्या ई अपता क्या ईद अर्थ क्या गीता शास्त्र और इस गीता शास्त्र में भी यथे धामती इत्यादि के द्वारा सभी कर्मो का राह उगता है क्या भी यही धानी इत्यादि यही धानी इत्यादि के द्वारा सभी कर्मों का लाभ कहा गया क्या और क्या वक्ति और कहेंगे नाम एक अमस्त अहम स्वा तरह आपके जीवन है ना और सर्विध्य द्वारा नहीं कहा जाएगा क्या वृक्ष कहेंगे किस प्रकार कहेंगे हम और इसके द्वारा कहा जाएगा कभी तो श्रुति से बताया ना श्रुति से क्या बताया है ज्ञानी के सभी कर्मों का काम तो ज्ञानी के सभी कर्म दर्द हो जाएंगे तब क्या होगा की फिर उसका जन्म नहीं होगा एक भी जन्म नहीं होगा तीन की बात छोड़ो उपस्त है और युक्ति से भी बातचीत होती है होती है युक्ति से बातचीत होती है आगे ध्यान देंगे अभिज्ञा काम काम करते कामना अभिज्ञा और कामना ये क्या है क्लेश है। अभिज्ञा और कामना क्या है ये क्लेश है और क्लेश ही क्या है आपके बीज ही क्या है बीज है और बीज बीज का मतलब होता है कारण बीज का क्या होता है आ, सब दो पर ध्यान देना अविद्या और कामना क्या है क्लेश है और क्लेश क्या है बीज है ही क्या है और बीज का मतलब क्या होता है निमित्त तो ऐसा लगाएंगे अविद्या तथा कामना रूप क्लेश का बीज या अविद्या तथा कामना रूप क्लेश का कारण बीज और निमित्त एक ही अपने है अविद्या तथा कामना रूप क्लेश का बीज रूप कारण कह सकते अविद्या तथा कामना रूप क्लेश का अविद्या तथा कामना रूप क्लेश का बीज रूप कारण है अविद्या तथा कामना रूप क्लेश का कारण कौन है कर्म कौन कारण है कर्म हाँ अविद्या तथा कामना का अविद्या तथा कामना रूप क्लेश क्या कहेंगे अविद्या तथा कामना रूप क्लेश का बीज रूप कारण है कर्म जन्मांतर के अंकुर आरंभ करते हैं जन्मांतर के अंकुर आरंभ करते ह ह हैं जन्मांतर का अंकुर आरंभ करते हैं मतलब अन्य जन्म रूप अंकुर का आरम्भ करते हैं या अन्य जन्म के अंकुर का आरम्भ करते हैं है। अन्य जन्म है। के कौन आरंभ करते हैं कर्म और कर्म कैसे अविद्या तथा कामना रूप क्ले के बीज रूप कारण अविद्या तथा कामना रूप क्लेष के बीज रूप कारण कौन है कर्म वे कर्म जन्मांतर के अंकुर को आरंभ करते हैं और जब क्या है कि तब का कारण कर्म जन्मांतर कर के अंकुर को आरम्भ करता है कर्म ही जब तक खत्म होगी है है ना ऐसा और इस गीता शास्त्र में भी लगाएंगे क्या और इस गीता शास्त्र में भी क्या ई अपी भगवता तब और इस गीता शास्त्र में भी भगवान ने तब तक उत्तम स्थान स्थान पर कहा है स्थान स्थान पर कहा है क्या कहा है सहंकार अभिसंधानी कर्माणी फलारम्य अहंकार करवक ऐसा लगाना अहंकार के सहित तथा फलेक् कर्म फलांतर के जनक होते है थर के के जनक होते हैं थर के अहंकार ऐसा लगाना अहंकार के सहित तथा फलेक्षा के सहित किए गए कर्म अहंकार के सहित तथा फलेक् के सहित किए गए कर्म फल के जनक होते हैं अहंकार के सहित तथा फलेक्षा के सहित किए गए कर्म फल के जनक होते हैं नैतराणी फलारमानी की इतराणी कर्माणी अन्य कर्म फल के जनक नहीं अच्छा अब देखो अन्य कर्म फल के जनक नहीं होते है इसको देखना मतलब ये क्या है कि जो जो यही फल के जना होंगे अभी और जो ज्ञानी के सभी दग्ध हो जाएंगे वो किसी के जना हो पाएंगे चलिए बीजानी अग्नि उपदग धानी बीजानी अग्नि उपदग या समाज अग्निना उपदानी यथा जैसे अग्निना उदगानी बीजानी जैसे अग्नि से दग्ध हुए बीज न रोग अंति अंकुर को उपन्नी नहीं करते हैं अग्नि से बीज को जला दो बेचता है बजरी घूमकर अग्नि के द्वारा डब धुए बीज अंकुर करते है जैसे अग्नि से डब हुए बीज पुनः न रोहनतीन अंकुर को उत्पन्न नहीं करते का ता ता ले लेना कथा ले लिखा जागे ज्ञान डाथा लेते ही उसी प्रकार ज्ञान से दग हुए उसी प्रकार जो जो उसी प्रकार क्या उसी प्रकार ज्ञान से हुए ऐसी तो तो उसी प्रकार ज्ञान से ऐसी <सभ्री> होने <misma> पर आत्मा पुनः उत्पन्न नहीं होता है या जीव आत्मा का अब, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है उसी प्रकार ज्ञान से दग्ध हो जाने पर ऐसा लगाना उसी प्रकार ज्ञान से कर्म दग्ध हो जाने पर उसी प्रकार ज्ञान से कौन होगा उसी प्रकार ज्ञान से दग्ध हो जाने पर क्लेशों के कारण आत्मा कर कर्म ज्ञान से दग्ध हो जाने पर क्लेशों के कारण आत्मा उठन्न नहीं जो क्लेश का कारण ही दग्ध हो गया ऐसा ऐसा अस्तु अखिर पूर्ण पक्ष आया था वह ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृतान कर्म नाम ज्ञान वो ध्यान देना जो पूर्व पक्ष आ रहा है इसके कहने का ये है कि की ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात जो कर्म होंगे उनका दाम मानना उचित है तो अग्नि जल जाने के बाद में जो जो काष्ट आएगा सब जलता जाएगा अच्छा और अग्नि उत्पत्ति के बहुत पहले जो कुछ रखा है वो जलना जरूरी है था जाना ज्ञानोत्तावक तो वापसी अलंकार भी है अस्तु ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में किए गए कर्मों का ज्ञान दा ज्यान से दावो ज्ञान अष्टु ज्ञान से ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में किए गए कर्मों का ज्ञान से हो, क्योंकि वे ज्ञान के साथ होता है क्योंकि वे ज्ञान के साथ भी विद्यमान ज्ञान के ज्ञान हो गया अब ज्ञान जो एक बार हो गया वो तो निगृत नहीं होता तो ज्ञान तो आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो गया अब तो वहाँ पर क्या है कि कितने कर्म होते जाएंगे ज्ञान से तक लोटे जाएंगे क्योंकि वो ज्ञान के खास विद्यमान है ना जन्मनी ज्ञानोत्पत्ति प्राप्त नाम तू किस जन्म में ज्ञान से किस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पूर्ण में दिए गए किन्तु इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पूर्ण में किए गए कौन कर्म पूर्व प्राप्त नाम कर्म नाम पूर्ण में किए गए कर्मों का हा दाह मानना उचित लग गया किन्तु इस जन्म ज्ञान उत्पत्ति से पूर्व में किए गए कर्मों का दाह मानना उचित है क्या अतनी तहने के धर्मांतरित का और पूर्व से अनेक जन्मों में किए गए कर्मों का भी ज्ञान से नाम मानना उचित है अच्छा ना यह शंका होगी ना कि धन की समाधान देता है ना ऐसा नहीं है न तो ज्ञान तो के षण है ऐसा नहीं कहना ऐसा ज्ञान लेना पूर्व के अनेक जन्म में जो किए गए ना कर्म थोड़ा तो ऐसा कि कोई बच्चा पैदा होते ही मर गया होता है ना अब उसका अगला जन्म होगा की नहीं होगा होगा कि नहीं, हो गा? हो गा। तो तो नहीं हुआ रिमोक्ट हो जाएगा अगला तो जन्म में कि कर्मों के आधार में होगा उस बाल शरीर से तो कुछ किया नहीं उसने नहीं किया है इसका मतलब क्या है कि अतीत के अनेक जन्मों में किए गए जो कर्म है ना वो कर्म कभी कभी अनेक देखे आरंभ हो जाते हैं अनेक के तो मनुष्य शरीर के व्यक्ति जो करता है वो वो कई योजनियों में जाकर उसका पशु पक्षी अनेक योनियों में जाकर संभुकता है तो एक जन्म में दिया गया कर्म अनेक जन्मों को देता है तो मतलब क्या है की एक जन्म में कर्म किए और प्रारब्ध उतना ही कहा जाएगा की आगामी शरीर को देने के लिए जो कर्म सामने आ गया लो मनुष्य शरीर से कोई ऐसा कर्म किया कि दस जन्मों में फल भोगा जाएगा तो ठीक अगले जन्म ठीक अगला जन्म जिन कर्मों के कारण होगा उन कर्मों को तो क्या था जाएगा क्या बात और बाकी संक्षिप्त कोटी को में पड़े रहेंगे बाकी कोटी में ठीक है और जब वो सर्विस समाप्त हो गया तो फिर एक जन्म का प्रारंभ संक्षिप्त से निकल करके आ जाएगा बाकी संक्षिप्त कोठी में पड़े रहेंगे ऐसा अब लाइन और देखो अब देखेंगे तो सर्व ऐसा विशेषण किया है इसलिए किसका नाश मानना चाहिए सभी कर्मों का फिर पूर्व कहता है कि स्तर कर्माणी जो है ना क्या लेना चाहिए ज्ञानोत्तर काल भावी नाम सर्व नाम नाशा कि ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले सभी कर्मों का ही नाश माने नाशा जोड़ लेना ज्ञान के उत्तर काल में ही होने वाले सभी कर्मों का ज्ञान नाशा ज्ञान से नाश होता है नैसा मानेंगे सिद्धांति का रहना ऐसा नहीं कहना क्योंकि तो संकोच कारण अनुपत्ति संकोच में कारण की विधि नहीं है संकोच में कोई कारण सिद्ध नहीं हो रहा है अर्थ का जो संकोच कर रहा है ना वो क्या किस कर्म से सर्व कर्म से कौन से करते हैं ऐसा संकोच में संकोच के कारण सिद्ध नहीं होता है अर्थ का संकोच करने में कारण सिद्ध नहीं होता है अच्छा और ये क्या यज्ञ उत्तम यहां जन्मारम्भ का न्षीयते फलदा ज्ञानी तथा अनाग्यफलाम की कर्मणा युक्ता